मंडुक्योपन शाक्य गौड़िका उत्पत्ति श्रुति की व्यवस्था ननु नु यद्युत्पत्तेगज सर्वेकमें तथाप्युत्पत्तेध्व जातम सर्व जीवाच्च श्रुतिनाम पूर्वम अपि पूर्वमें एवं दोषा स्वप्नवदात्म विसर्जिता भेदा भेदा एवोत्पत्ति भेदादिवज्जीवा उत्पत्तिवत्पत्तिश्रुति्य आकृष्य इह पुनरुत्पत्ति पुनुत्पत्तिश्रुतिनाम पर्यप्रीपादशोपन्यास है यदि कहो कि उत्पत्ति से पूर्व तो सब अजन्मा तथा एक ही अद्विती है तथापि उसके पीछे तो सब उत्पन्न हुआ ही है और तब जीव भी भिन्न ही है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उत्पत्ति सूचक श्रुतियाँ दूसरे ही अभिप्राय से है देहांधि संघार स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही प्रस्तुत किए हुए हैं तथा घटाकाश की उत्पत्ति से होने वाले भेद के समान जीवों की उत्पत्ति के भेद हैं इन वाक्यों द्वारा पहले भी इस दोष का परिहार किया ही जा चुका है इसीलिए पूर्वोक्त उत्पत्ति सूचक श्रुतियों से उनका निष्कर्ष लेकर यहाँ फिर उन उत्पत्ति श्रुतियों का ब्रह्मात्मक परत्व प्रतिपादन करने की इच्छा से उपन्यास किया जाता है मिल्लोह विस्फुलिंगाद्य सृष्टिता उपाय सोवता भेद कथंचन उपनिषदों में जो मृत्ति का लोहखंड और विस्फुलिंगादि दृष्टांतों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि का निरूपण किया है वह ब्रह्मत्मक्य में बुद्धि का प्रवेश कराने का उपाय है वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं है मिल्लोह विस्फुलिंगादिदृष्टापन तो सृष्टिया चोदिताशिता सर्व सृष्टि प्रकार जीवपरमात्मक बुद्ध्यवतारा वागाद्यासुर प्राणसंवाद वागाख्याय कल्पिता प्राण वैशिष्ट बोधावतार राजा मृतिका लोहपिंड और विश्वलिंगादि के दृष्टांतों का उपन्यास करके जो भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि को प्रकाशित अर्थात कल्पित किया गया है वह सृष्टि का संपूर्ण प्रकार हमें जीव और परमात्मा का एकत्व निश्चय कराने वाली बुद्धि प्राप्त कराने के लिए है जिस प्रकार की प्राण संवाद में प्राण की उत्कृष्टता का बोध कराने के लिए वाघादि इंद्रियों के असुरों द्वारा पाप से विद्ध हो जाने की आख्यायिका कल्पना की गई है तदप्य सिद्ध मिचे पूर्व परंतु यह बात भी तो सिद्ध नहीं हो सकती ना शाखा भेदे स्व्यथान अन्यथा च प्राणादि संवाद श्रवणात यदि संवाद पर भूदेकूप सर्वशाखा स्वश्रोष्यत विरुद्धनेक प्रकार न्रोष्यत श्रूयते तो तस्मा तवाद्रुती तथोत्पत्तिवाक्या प्रत्येतव्या सिद्धांति न ही भिन्न भिन भिन शाखाओं में भिन्न भिन्न भिन प्रकार से प्राण संवाद सुना जाने के कारण उसका यही तात्पर्य होना चाहिए यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता तो संपूर्ण शाखाओं में एक ही संवाद सुना जाता परस्पर विरुद्ध भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं परंतु ऐसा सुना ही जाता है इसलिए संवाद श्रुतियों का तात्पर्य यथाश्रुत अर्थ में नहीं है इसी प्रकार उत्पत्ति वाक्य भी समझने चाहिए कल्पसर्गभेदात्वाद श्रुति नाम उत्पत्ति श्रुति उत्पत्तिश्रुती प्रतिसर्ग मिति चेत पूर्वपक्ष प्रत्येक कल्प की सृष्टि के भेद के कारण श्रुति और उत्पत्ति श्रुतियों में प्रत्येक सर्ग के अनुसार भेद है यदि ऐसा माने तो नयोजनवाद्यथोक्त बुद्ध्यवतार प्रयोजन व्यतिरेक नयोजनत्व संवादोत्पत्तिश्रुती शक्यम तथात्व प्रतिपत्तये ध्यानार्थमिति चेन्न कलहोत्पत्ति प्रलयाना प्रतिपत्र निष्ठवादत्स्रुत आत्मकबुद्यवतरा न्या कल युक्ता अतो नात्त भेद कथन सिद्धांति नहीं क्योंकि श्रुति का उपरुक्त ब्रह्मात्मिक ब्रह्मात्मयत्व में बुद्धि प्रवेश रूप प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन ही नहीं है प्राण संवाद और उत्पत्ति श्रुतियों का इसके सिवा और कोई प्रयोजन नहीं कल्पना किया जा सकता है यदि कहो कि उनकी तद्रूपता प्राप्त करने के प्रयोजन से ध्यान के लिए ऐसा कहा गया है तो ऐसा भी संभव नहीं है क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति या प्रलय की प्राप्ति किसी को इष्ट नहीं हो सकती अतः उत्पत्ति आदि प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ आत्मकूप बुद्धि की प्राप्ति के ही लिए है उन्हें किसी और प्रयोजन के लिए मानना उचित नहीं है अतः उत्पत्ति आदि के कारण होने वाला भेद कुछ भी नहीं है त्रिविध अधिकारी और उनके लिए उपासना विधि यदि पर एवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभा पर स एक किमर्थे श्रुतिभ्योस्य कियुपाससनोपदेष्टा आत्मा वा अरे द्रष्ट्य आत्माह्वाप्मा सक्रतकुत आत्मेवीत इत्यादि श्रुतिभ्य कर्माणी चाग्निहोत्रादीनी शंखा यदि एक मेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतियों के अनुसार परमार्थतः एकमात्र नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा ही सत्य है अन्य सब मिथ्या है तो अरे इस आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए जो आत्मा पाप रहित है वह अधिकारी क्रतु उपास्य संबंधी संकल्प करे आत्मा है इस प्रकार ही उपासना करें इत्यादि श्रुतियों द्वारा इस उपासना का उपदेश क्यों दिया गया है तथा अग्निहोत्रादि कर्म भी क्यों बतलाए गए हैं सुनो तत्व कारणम समाधान इसमें जो कारण है सो सुनो आश्रमास्त्र विधाहीनम अध्यमोत्कृष्ट दृष्ट उपासनोपदृष्टेय तदर्थम अनुकंपया आश्रम अधिकारी पुरुष तीन प्रकार के हैं हीन मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टि वाले उन पर कृपा करके उन्हीं के लिए यह उपासना उपदेश की गई है आश्रमा आश्रमृता वर्णिन मार्गगा आश्रम शब्द से त्रिविधा कथम हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्ट्य निकृष्टा मध्यमोत्कृष्टा च दृष्टि दर्शन सामर्थ्यम ये मंद मंद मध्यमोत्तम बुद्धि इत्यर्थः आश्रमा कर्माधिकारी आश्रमी एवं सन्मार्गामी लोग क्योंकि आश्रम शब्द उनका भी उपलक्षण कराने वाला है तीन प्रकार के हैं किस प्रकार हीन मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टि वाले अर्थाजिन जिनके दृष्टि यानी दर्शन सामर्थ्यहीन निकृष्ट मध्यम और उत्कृष्ट है ऐसे मंद मध्यम और उत्तम बुद्धि की सामर्थ्य से संपन्न है उपासनोपदृष्टेय तदर्थ मंद मध्यम न दृष्टियाश्रद्यर्थ कर्मा इति निश्चितोत्तम दृष्ट्य दयालुना वेदेनाकंपया सन्मारगगा सत कथ इंतम मेकृष्टि प्राप्री जन्मसा न मनुते येनाहुुर्मनोमत तदेव ब्रह्म वासते तत्त्वमसि आत्मै झदिपासते तत्वसी इत्यादि वेद उन मंद और मध्यम दृष्टि वाले आश्रमादि के लिए ही इस उपासना और कर्म का उपदेश किया गया है आत्मा एक और अद्विती ही है ऐसे जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि है उनके लिए उसका उपदेश नहीं है दयालु वेद ने उसका इसीलिए उपदेश किया है कि जिससे वे किसी प्रकार सन्मार्गामी होकर जिसका मन से मनन नहीं किया जा सकता बल्कि जिसके द्वारा मन मनन किया गया कहा जाता है उसी के तु ब्रह्मजान यह जिसकी तू उपासना करता है ब्रह्म नहीं है वह तू है यह सब आत्मा ही है इत्यादि श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित इस उत्तम एकत्व दृष्टि को प्राप्त कर सके अद्वैत आत्मदर्शन किसी का विरोधी नहीं है शास्त्रोपत्तिभाधारित्वाद अद्वय अद्वैयात्मदर्शनम सम्यग्दर्शनम तदा मिथ्या मिथ्यादर्शन अन्य इत मिथ्यादर्शनम द्वैती दोषास्पदत्वात् कथम् शास्त्र और युक्ति से निश्चित होने के कारण आत्म दर्शन ही सम्य दर्शन है उससे बाह्य होने के कारण और सब दर्शन मिथ्या है द्वैतवादियों के दर्शन इसीलिए भी मिथ्या है क्योंकि वे राग द्विषादी दोषों के आश्रय हैं किस प्रकार सो बतलाते हैं स्वसिधांत व्यवस्था सु दैत परस्परम विरुद्ध न विरुद्यते द्वैतवादी अपने अपने सिद्धांतों की व्यवस्था में दृढ़ आग्रही होने के कारण आपस में विरोध रखते हैं परंतु यह अद्वैतात्मदर्शन उनसे विरोध नहीं रखता व्यवस्थासु कपिल नुसारिनो परमार्थो स्विद्धातु स्विद्धातरचनायमेशु कलणादुद्धारहता दृष्टुसो निश्चितामेस परथेति त्र तुरतापक्षात्म पश्यस्त दिशंत दर्शन निमित्तम् एवा परस्परम अन्योनम विरुद्ध्यंते स्वसिद्धांत व्यवस्था में अर्थात अपने अपने सिद्धांत की रचना के नियमों में कपिल कणाद बुद्ध और अरहत अर्थात जिन की दृष्टियों का अनुसरण करने वाले द्वैतवादी निश्चित हैं अर्थात यह परमार्थ तत्व इसी प्रकार है अन्यथा नहीं इस प्रकार अपने अपने सिद्धांत में अनुरक्त हो अपने प्रतिपक्षी को देख उससे द्वेष करते हैं इस तरह राग द्वेष से युक्त हो अपने अपने सिद्धांत के दर्शन के कारण ही परस्पर एक दूसरे से विरोध मानते हैं तैरण्योन्य विरोधीरसमादीय वैदिक सर्वान्यवाद आत्मकित दर्शन पक्षों नरुयते यथा स्वस्तपादादि भी एवं रागद्वेषादि दोषानास्पदवाद आत्मकैत्व बुद्धिव सम्य दर्शनम इत्यभिप्राय उन परस्पर विरोध मानने वालों से हमारा यह आत्मकैत्व दर्शन रूप वैदिक सिद्धांत सबसे अभिन्न होने के कारण विरोध नहीं मानता जिस प्रकार के अपने हाथ पाँव आदि से किसी का विरोध नहीं होता इस प्रकार राग द्वेषादि दोषों का आश्रय न होने के कारण बुद्धि ही सम्यक दृष्टि है यह इसका तात्पर्य है अद्वैत अद्वैतात्मदर्शन के अविरोधी होने में हेतु कन हेतुना तय न इत्युच्यते किस कारण उनसे इसका विरोध नहीं है इस पर कहते हैं अद्वैतम परमार्थो परमा द्वैतम तद्भेद उच्यते तुभया द्वैतम तेनाध्यते अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसी का भेद अर्थात कार्य कहा जाता है तथा उन द्वैतवादियों के मत में परमार्थ और अपरमार्थ दोनों प्रकार से द्वैत ही है इसलिए उनसे इसका विरोध नहीं है अद्वैतम परमाथ ही यस्मावैतम नानात्म तस्यावैत्य भेद तद्भेद त कार्य मेंर्थ एकमेवा द्वितय तत्तेजो सृजत सुपत्ते स्वचितस्पंदना भाव सौ मूर्छायाँ सुसुप्त सातस्तभेद उच्यते अदैतम और क्योंकि द्वैत यानी नानाव उस अद्वैत का भेद अर्थत उसका कार्य है जैसा कि एक जो सृजत इत्यादि श्रुतियों से तथा तो समाधि मूर्छा अथवा सुसुप्ति में अपने चित्त के स्फुरणा का अभाव हो जाने पर द्वैत का भी अभाव हो जाने के कारण युक्ति से भी सिद्ध होता है इसलिए द्वैत उसका भेद कहा जाता है द्वैती हम तो तेजा परमार्थत परमार्थत स्थापी द्वैतमेव यदि तो तेषा भ्रांता द्वैत अद्वैत द्वैतदृष्टिस्माक अद्वैतदृष्टिभ्रांता तेनाम हेतुनास्मत्पक्षो न विरुध्यते तैय इंद्रो माया भीपुरूप ईये तद्वितीयम् अस्ति इति तद्तीय किन्तु उन द्वैतवादियों की दृष्टि में तो परमार्सत और अपरमार्षता दोनों प्रकार द्वैतीय है यदि उन भ्रतपुरुषों की द्वैतृष्टि है और हम भ्रमहीनों की अद्वैतदृष्टि है तो इस कारण से ही हमारे पक्ष का उनसे विरोध नहीं है इंद्र माया से अनेक रूप धारण करता है उससे भिन्न दूसरा है ही नहीं इत्यादि श्रुतियों से भी यही प्रमाणित होता है यथा मत्त गजारूढ़ उन्मत्तम भूमिष्ठम प्रतिगजारूढ़ोहम गजम वाहय मतीति ब्रुवाणम अभी तम प्रति न वाह्यत्य विरोधबुद्ध्या तदवत् ततः परमार्थ तो ब्रह्मविदात्म द्वैतीना हेतु नास्मत पक्षो न ना विरुध्यते तय जिस प्रकार मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ पुरुष किसी उन्मत्त भूमिस्थ मनुष्य के प्रति उसके ऐसा कहने पर भी कि मैं तेरे प्रतिद्वंद्वी हाथी पर चढ़ा हुआ हूँ तो अपना हाथी मेरी ओर बढ़ा दे विरोध बुद्धि न होने की कारण उसकी ओर हाथी नहीं ले जाता उसी प्रकार हमारा भी उनसे विरोध नहीं है तब परमार्थतः तो ब्रह्मवेत्ता द्वैतवादियों का भी आत्मा ही है इसी से अर्थात इसी कारण उनसे हमारे पक्ष का विरोध नहीं है आत्मा में भेद माया ही के कारण है द्वैतम अद्वैत भेद इतने द्वैतम अपि अद्वैत भत परमार्थ सदैति सैत क संकेत आह द्वैत अद्वैत का भेद है ऐसा कहने पर किसी किसी को शंका हो सकती है कि अद्वैत के समान द्वैत भी परमार्श सत ही होना चाहिए इसलिए कहते हैं मिद्यते हैं जम कथन चन तत्को महानेहि महाने मर्त था ममृतम्रजियत इस अजन्मा अद्वैत में माया ही के कारण भेद है और किसी प्रकार नहीं यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अमृतत्व स्वरूप मरणशीलता को प्राप्त हो जाता यद्वैत मायया भिद्यते हेत मृकानेक चंद्र रज्जु सर्पधारादिभिर्भेदरव न परमा आत्मना यथा मृदघटादि निरवयवत्मन सवयव नान्यथा भिद्य केनचितपि प्रकारेण न भेद्यत कथ कतभिप्रा जो सत अद्वैत है वह तिमिर दोष से प्रतीत होने वाले अनेक चंद्रमा और सर्प भेदों से विभिन्न दिखने वाली रज्जु के समान माया से ही भेदवान प्रतीत होता है परमार्थतः नहीं क्योंकि आत्मा निरवजव है जो वस्तु सावजव होती है वही अवयवों के भेद से भेद को प्राप्त होती है जिस प्रकार घट आदि भेदों से मृतिका अतः निरवजव और अजन्मा आत्मा माया के सिवा और किसी प्रकार भेद को प्राप्त नहीं हो सकता यह इसका अभिप्राय है तत्व विदमे ह्यमृत अज अजमद स्वभात सन्मर्तता व्रजेत यथा वैपरित्य तच्चाष्टम स्वभावैपरीत्य गमनमण विरोधा अजम अव्यय आत्मत मिद्य न परमार्थतः तस्मान् परम सदैत यदि उसमें तत्वतः भेद हो तो अमृत अज अद्वय और स्वभाव से सस्वरूप होकर भी आत्मा मृतता को प्राप्त हो जाएगा जिस तरह की अग्नि शीतलता को प्राप्त हो जाए और अपने स्वभाव से विपरीत अवस्था को प्राप्त हो जाना संपूर्ण प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण किसी को इष्ट नहीं हो सकता अतः अज और अद्वितीय आत्मतत्व माया से ही भेद को प्राप्त होता है परमार्थतः नहीं इसलिए द्वैत परमार्थ सत नहीं है जीवोत्पत्ति सर्वथा असंगत है अजातत भाव से अजातिक्षतिवादिन अजातो हमृतो भाव मर्त हम, मर्तताम कथमेशती द्वैतवादी लोग जन्महीन आत्मा के भी जन्म की इच्छा करते हैं किंतु जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है वह मरणशीलता को किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ये तो पुनः व्याख्यातारो कैचि उपनिषद्याख्यातावदूका अजातवात्मत अमृत स्वभाव तो जाति उत्पत्ति परे तदेवर्तता में सत्यवश्य सो य मृतो स्वभावतः सन्नात्मा कथम वर्तता मेष्यति न कथंचन स्वभाववै स्वभाव वैपरीत्य मेष्यती किंतु जो कोई उपनिषदों की व्याख्या करने वाले बहुभाषी ब्रह्मवादी लोग अजात और अमृत स्वरूप आत्म आत्मतत्व की जाति यानी उत्पत्ति परमाता ही सिद्ध करना चाहते हैं उनके मत में यदि वह उत्पन्न होता है तो अवश्य ही मरणशीलता को भी प्राप्त हो जाएगा किंतु वह आत्मतत्व स्वभाव से अजात और अमृत होकर भी किस प्रकार मरणशीलता को प्राप्त हो सकता है अतः तात्पर्य यह है कि वह किसी प्रकार अपने स्वभाव से विपरीत मरणशीलता को प्राप्त नहीं हो सकता जस्मात, क्योंकि न भवत्यमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा भावो न कथंचि भविष्य मरणहीन वस्तु कभी मरणशील नहीं होती और मरणशील कभी अमर नहीं होती किसी भी प्रकार स्वभाव की विपरीतता नहीं हो सकती नवत मृत मृत्यम लोके नापि मृत्यम अमृत तथा ततः प्रकृते स्वभाव्य भाव स्वतः प्र कथचित भविष्य अग्निर्वैष लोक में मरणहीन वस्तु मरणशील नहीं होती और न मरणशील वस्तु मरणहीन ही होती है अतः अग्नि की उष्णता के समान प्रकृति अर्थात स्वभाव की विपरीतता अपने स्वरूप से च्युति किसी प्रकार नहीं हो सकती उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो सकता स्वभावनामृत यस्व गर्तता कृतकेनामृत कथम सास्ती निश्चल जिसके मत में स्वभाव से मरणहीन पदार्थ भी मर्तत्व को प्राप्त हो जाता है उसके सिद्धांताुसार कृतक अर्थात जन्म होने के कारण वह अमृत पदार्थ चिरस्थाई कैसे हो सकता है यस्य पुनर्वादि स्वभावन अमृतो भावो अमृत भाव वर्त्याति पर जाये से तर प्रगुत्पत्ते स्वभाव मृत प्रतिमृव कथम तर् कृतकना मृतस्थ्य भाव कृतकना मृत स कथम सैसी निश्चल मृतस्वभा था न कथिथ्यात्मजातिन सर्वदाजम नाम नास्त्य सर्वेतन मर्तम अतो निर्मोक्ष प्रसंग इतप्राय किंतु तो जिस वादी के मत में स्वभाव से अमृत पदार्थ भी मर्तता को प्राप्त होता है अर्थात परमार्थतः जन्म लेता है उसकी यह प्रतिज्ञा की उत्पत्ति से पूर्व वह पदार्थ स्वभाव से अमरण धर्म है मिथ्या ही है यदि ऐसा न माने तो फिर कृतक होने के कारण उसका स्वभाव अमृत तो कैसे हो सकता है और इस प्रकार कृतक होने से ही वह अमृत पदार्थ निश्चल यानी अमृत स्वभाव भी कैसे रह सकता है अर्थात वह कभी ऐसा नहीं रह सकता अतः आत्मा का जन्म बतलाने वाले के मत में तो अजन्मा वस्तु कोई है ही नहीं उसके लिए यह सब मरणशील ही है इससे यह अभिप्राय हुआ कि उनके मत में मोक्ष होने का प्रसंग है ही नहीं सृष्टि श्रुति की संगति नणव जातिवादिन् सृष्टि प्रतिपादिका श्रुतिर्ण संगठते प्राम किंतु सजातिवादी के मत में सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती बाढ़ विद्यते सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति सा उपाय सोवतारा ऐचादी इत्यादी इत्याद उत्ते परिहारे पुनचोद्यपरिहारे विवक्षिता प्रतिसृष्टिश्रुत्य छरा आनुलोम्य विरोधशंका मात्रपरहार्थ समाधान हाँ ठीक है सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी है किंतु उसका उद्देश्य दूसरा है उपाय सोवता इस प्रकार हम उसका उद्देश्य पहले बता ही चुके हैं इस प्रकार यद्यपि इस शंका का पहले समाधान किया जा चुका है तो भी सृष्टि श्रुति के अक्षरों की अनुकूलता का हमारे विवक्षित अर्थ से विरोध है इस शंका का परिहार करने के लिए ही इस समय तत्संबंधी शंका और समाधान का पुनः उल्लेख किया जाता है भूततो भूततो भूत तो भूत तो वापिमान समाश्रुति भवति युक्तयुक्त निथिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकार के सृष्टि होने में श्रुति तो समान ही होगी अतः उनमें जो निश्चित और युक्तयुक्त मत हो वही श्रुति का अभिप्राय हो सकता है अन्य नहीं भूततः परमार्थतः सृज्यमें वस्तून्यभूत तो माया माया ननु सृज्यमने वस्तूनी सामल्या सृष्टिश्रुति नु गौ न अन्यथा प्रतिपत्ति न्य सृष्टि प्रसिद्धवायोजन याचेत्यवोचा अविद्या सृष्टि विषय सर्वा गौड़ी मुख्या चृष्टिन परमत सबाहाभ्यंतरे यज इतिहा है वस्तु के भूततः यानी परमार्थतः रचे जाने में अथवा अभूततः यानी माया से मायावी द्वारा रचे जाने में सृष्टि श्रुति तो समान ही होगी यदि कहो कि गौड़ और मुख्य दोनों अर्थ होने पर शब्द का मुख्य अर्थ लेना ही उचित है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि अन्य प्रकार से न तो सृष्टि सिद्धि ही होती है और न उसका कुछ प्रयोजन ही है यह हम पहले कह चुके हैं आत्मा बाहर भीतर विद्यमान और अजन्मा है इस श्रुति के अनुसार सब प्रकार की गौड़ और मुख्य सृष्टि अविद्यक सृष्टि संबंधनी ही है परमार्थतः नहीं तस्मात्तिया निश्चित यदम एवादि द्वितीय अजम अमृतमित युक्तयुक्त च युक्त चपन्नम तदेवेतवोचा पूर्व ग्रंथ तदेव शुत्याथो भवती नेतरत कदाचिदपि अतः श्रुति ने जो एक अद्वितीय अजन्मा और अमृत तत्व निश्चित किया है वही युक्तियुक्त अर्थात युक्ति से भी सिद्ध होता है ऐसा प्रतिपादन कर चुके हैं वही श्रुति का तात्पर्य हो सकता है अन्य अर्थ कभी और किसी अवस्था में नहीं हो सकता